बहुत वक्त पहले एक अच्छा शिकारी रहता था। वो एक जिंदा दिल इंसान था। एक दिन जब वो सैर कर रहा था, उसके सामने एक बूढ़ी औरत आई और उसने उससे पूछा, मुबारक दिन, मुबारक दिन। तुम बहुत जिंदा दिल लगते हो, मगर मैं भूखी और प्यासी हूँ। मुझे कुछ खाने को दोगे? उसे बूढ़ी औरत पर तरस आया और उसने वो सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। बूढ़ी औरत खुश हो गई। जब उसने चलने का इरादा किया तब बूढ़ी औरत ने उसे रोक लिया। मेरे नौजवान दोस्त सुनो, तुम बहुत रहम दिल हो, इसलिए मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी। तुम्हारे रास्ते में आगे तुम्हें एक होराते पूरी करते होंगे। तुम अपना तीर परिंदों के दरमियान चलाना और उनका चोगा ले लेना और साथ ही उस परिंदे का एक पर भी ले लेना। जब तक ये तुम्हारे पास होगा, तुम हर सुबह अपने तकिये के नीचे सोना पाओगे। शुक्रिया बूढ़ी अम्मा। अगर ऐसा हकीकत में होता है तो ये बेहतर होगा और मैं हमेशा आ और इस तरहा शिकारी घर आया, जोगे को अपनी दीवार पर लटकाया और अपनी कमीज में रखे पर के साथ बिस्तर पर सो गया। ये एक खूबसूरत दिन था और शिकारी जागा और तकिये के नीचे देखा और वहाँ एक खूबसूरत सोने का टुकड़ा पड़ा था। खुशी खुशी उस शिकारी ने मुसलसल पर को अपने पास रखने का फैसला किया और हर सुबह तकिए के नीचे उसे सोना मिलने लगा उसने इतना सोना जमा कर लिया कि वो मर्तबान में भर सकता था जब वो भर गया तो वो खुश हो गया और बाहर दुनिया की तरफ देखते हुए उसने कहा अब मैं अमीर आदमी हूं मैं इतनी दौलत के साथ यहां क्या करूंगा मुझे दुनिया में बाहर जाना चाहिए और दूर-दूर तक सफर करना चाहिए और इस तरह शिकारी अपनी मुहिम जोई सफर पर निकल पड़ा उसने जंगलों से नदियों से और पहाड़ों और शहरों से अपना सफर तय किया अपने चोगे और पर के साथ वो जा रहा था और रोजाना वो और ज्यादा सुना जमा करता रहा एक दिन वो बहुत खूबसूरत महल पर पहुंचा और वहां एक खूबसूरत लड़की को देखा जो वहां उस महल में एक बूढ़ी औरत के साथ रहती थी आज तुम उस नौजवान को देख रही हो? उसके पास जादू की दो बहुत ही किंती चीजें हैं। हमें उससे ये लेनी होंगी मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। मैंने आज से पहले ऐसी हसीन औरत कभी नहीं देखी। आप यहाँ किसलिए आए हैं जनाब? मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आदाब। मैं सफर कर रहा था। मैं थका हुआ ह मेरे पास माकूल पैसा है आपको देने के लिए। ठीक है, बराए मेहरबानी। दिन गुजरते गए। शिकारी ने महल में अपना सारा वक्त बिता दिया। उस औरत के प्यार में डूबे हुए, जब वो सो रहा था, चुड़ैल ने उसका वो पर चुरा लिया। फिर भी शिकारी ने कोई रद्दीलम जाहिर नहीं किया, क्योंकि वो उस हसीन चुड़ैल को वो चोगा भी चाहिए था उस चुड़ैल ने जाकर उस खूबसूरत लड़की से इस बारे में बात की हमें फौरन ही वो चोगा लेना चाहिए उस शख्स ने पहले से ही अपनी सारी दौलत खो दी है बुराई मेहरबानी उसे रहने दो तुम वही करोगी जैसा मैं कहूंगी और मुझे फौरन ही वो चोगा चाहिए क्या बात है जानेमन, तुम बहुत फिक्रमन लगती हो। तुम गमगीन क्यों हो? वहाँ एक बड़ी संगे की चट्टान है, जिसमें बहुत ही कीमती हीरे और पत्थर हैं। वहाँ कोई इंसान नहीं पहुँच सकता। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, पर मैं नहीं जा सकती और इससे मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। अगर यही तुम यह सचमुच कर दिखाया, यह वाकई कमाल का है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाने मन मुझे खुशी है कि तुम खुश हो तुम्हें अतरास तो नहीं होगा अगर मैं तुम्हारी गोद में कुछ देर आराम कर लो मैं बहुत थक गया हूँ कारी जब जागता है तब वो देखता है कि वो फंस गया है और गुस्से में वो उस औरत को बद्दुआ देता है। लोग कितने बेकार हैं अब मेरा क्या होगा? उसी पल वो देखता है कि तीन हवान उसकी तरफ आ रहे हैं। ये जानकर कि वो भाग नहीं सकता, वो मरने की आदाकारी करता है। वो आपस में मशवरा करते हैं कि अब � चलो इसे मार डालें और खा जाएं। बादल उसे यहां से ले जाएंगे। चलो किसी मुसीबत पे ना पड़े और इंसानों को यहां मुतवज़ी ना करें। अगर मैं एक बादल पर सवार हो सकूँ, तो मैं यहां से फरार हो सकता हूँ और शायद उस महल को भी ढूंढ सकता हूँ। और इस तरह एक बादल आया जो उसको एक लंबी दूरी जहाँ से वो चलकर महल में गया, दिन में सूरज और रात में सितारों से समत जानकर, रास्ते में उसे एक सब्जियों का खेत मिलता है, वो भूखा था, तो उसने फैसला किया कि वो सलाद का एक गुच्छा काटकर खा ले, उसने बेतमनानी महसूस की और बकरा बन गया। उसे महसूस हुआ कि इस खेत के सलाद में जरूर ही जादू होना चाहिए वो घबरा जाता है और अलग किस्म की सब्जी खाता है इससे मुझे अपनी दौलत पाने में मदद मिलेगी और उन फरेबियों को सबक भी सिखा सकता हूँ कौन हो यह गंदे आदमी? तुम्हें क्या चाहिए? मोहतरमा, मैं यहां से गुजर रहा था। मैंने बातचाह के लिए रियासत का सबसे बेहतरीन सलाद लाने के लिए सफर किया था। मुझे ये मिल गया है और मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। मुझे एक रात आराम करने की ज़रूरत है। सचमुच? क्या तुम मुझे रियासत का सबसे बेह बहुत ही मजेदार है। हम्म, ये बहुत ही लजीज है। इस तरह शिकारी को अपनी दौलत वापस मिल जाती है। हालांकि अभी तक उसने बकरियों से बदला नहीं लिया। उसने वो बकरियाँ एक चक्की वाले को दे दी और उससे कहा कि वो पूरी बकरी को तीन बार छिलके खिलाएं और भूसा सिर्फ दिन में एक बार ही खिलाएं कुछ दिनों के बाद वो चक्की वाला जवान बकरी के साथ लौटा। उसूर वो बुढ़ी बकरी मर गई और ये वाली इतनी दुखी लगती है कि ये ज्यादा दिन नहीं रहेगी। <स्थाथ> मेरे प्यारे शिकारी, मैं हर बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। उस चुड़ैल ने मुझे वो करने के लिए मजबूर किया, मैं उसे नहीं रोक सकी और प्यार करता हूं और इस तरह वो हमेशा हमेशा हसी खुशी रहने लगे।